जो सिद्धांत को मुझे कोई पढ़ा हम सब झुम रहे सिद्धांत को देखने तो है। ध्यान नहीं नहीं रहा। को तो करने रात्रि तथा कृष्ण तरणमासा दक्षिणायनम तय चांदम ज्योति ही योगी प्राप्त निवर्तकें धूम रात्रि कृष्ण तथा दक्षिणायनम शर्णमाता धूम रात्रि कृष्ण तथा दक्षिणायनम या दक्षिणायनम शर्णमासा करते हैं इसी बात से धूम रात्रि कृष्ण पक्ष वहाँ ज्योति था, था।, था। तो यहाँ से उसके विपरीत वहाँ ज्योति था या धूम वहाँ क्या था, था दिन और यहाँ क्या है रात्रि वहाँ शुक्ला था यहाँ क्या कृष्णा वहाँ उत्तरायण के छह महीने था यहाँ दक्षिणायण के छह महीने झंड रात्रि कृष्ण और दक्षिणारायण के छह महीने ये बसंत पंचमी के सूर्य उत्तरायण होता है और क्या गंगा दशहरा तक रहता है उत्तरायण और इसके बाद क्या हो है दक्षिणाश हो जाता है लेना क्षिणाय है किस से है उनमें पहले वाले में प्रयास आया था ना तब तत्र प्रयास यहाँ भी प्रयास जो ले, ले। उनमें प्रयाण करने वाला उनमें प्रयाण करने वाला ध्यान देंगे यहाँ पर योगी शब्द आया है नी तस योगी तत्वी तत्व उसमें प्रयाण करने वाला योगी यहाँ पर योगी पद ध्यान योगी का वा वचक है या का कर्मी का वचक है कर्मी का तो इसमें तो वास्तव में आ था ना योगिना योगिना इस पद के द्वारा योगी और कर्मी, कर्मी कहे जाते है दोनों कहे जाते हैं न अनावृत्ति योगी थी मतलब वो ध्यान योगी थी है और आवृत्ति इसमें कर्मयोगी की जो है उसमें प्रयाण करने वाला कर्म योगी चंद्रमा की ज्योति का अनुभव करके लौटा है चंद्रलोक की, चंद्रलोक ज्योति कर चंद्रलोकिया भाष्यकार में फल उसने प्रयाण करने वाला कर्मयोगी चंद्रलोक में ज्योति कर जो फल किया है चंद्रलोक में फल का अनुभव करके प्रकार चंद्रलोक में फल का अनुभव करके और पुण्य के छीन होने का लौट है चंद्रलोक में कर्म के फल का अनुभव करके होने कर तो ऐसा समझ लेना कि जो पास में शास्त्र निशिद्ध कर्म नहीं करते हैं हमेशा साथ विधि की कर्म करते हैं निशिध कर्म जिनके जीवन में नहीं है असत्य भाषा कर्म कपल कुछ नहीं है शास्त्री तो कर्म करते रहते हैं वो मर करके धूम मार्ग ले जाते हैं इसको दक्षिणाएं भी कहते हैं धूम मार्ग से जाते हैं और कहाँ जाते, जाते हैं ये वाहन पुण्यत्मा होता है पाप नहीं होंगे जीवन में और जो ईश्वर की उपासना करने वाले हैं वो किससे जाते हैं जो शुक्ल मार्ग बताया था ना शुक्ल मार्ग बताया था उत्तरायण मार्ग से जाते हैं और ये क्या है की जो उत्तरायण मार्ग से जाते हैं कहाँ भ्रम लो तो वहाँ कल्पांत में उपदेश से हुआ, तो के जिस होता हुआ, जिस जाता। तो जिसको ज्ञान होता है ज्ञान नहीं होता है तो जिसको ज्ञान होता है, तो है वो मुक्त हो जाता है अनावृत्ति में कहा नो पुण्यात्मा ये भूम मार्ग से जाता है चंद्रलोक चंद्रलोक होना भी स्वर्ग स्वर्ग में तो जो चंद्रलोक जाता है बल्कि चंद्र स्वर्ग से भी स्वर्ग का भी एक उच्चतम स्थान है तो जो संग्रा है ये, ये जो लोग जाता है करके नोट की आता है वे कम हलवान होकर आवृति कहा था, था। यहाँ पर उसको अनावृत्ति इसको आवृत्ति और जिसको यहाँ पर अवती आत्मा का साक्षात्कार हो गया है उसका कहीं आना जाना है नहीं ये बात कहाँ कही थी है? हाँ नक्षत्रा उत्तरावन की बात कहाँ कही थी अच्छा हाँ हाँ हाँ जिसको यही अदित आत्मा का साक्षात्कार हो गया वो कहीं आता जाता वैष्णवान अनुसार क्या है कि जिसको यही अदुति आत्मा का साक्षात्कार हो गया है वो भी उत्तरायण मार्ग से ब्रह्मलोक जाता है और जाकर कभी आता नहीं बताए न मुख्य मत कुछ माना जाता तो यहां नुकर नुकर है तो यहाँ अदिति परमात्मा का साक्षात्कार वो चलता है न सत्य प्राणा उत्तरा मंत्री का दूसरे के साथ ऐसी न सत्य प्राणा उत्तरा मन की और ना अकमात प्राणा उत्तरा साखा भेद दो पाठ तो है दोनों की लगातार मतानुसार जिस को अच्छा अब देखेंगे धूमु रात्रि है ना तो धूम धूम करके यहाँ कर धुनवा देवता देवता तब ले जाएंगे और मन में धूम का क्या है धूमा भिमानी देवता और रात्रि का क्या है रात्रि धूमानी देवता धूमा धूमा धूमा धूमा का क्या सुबह धूमा विमाननी देवता धूमागर क्या धूमा देवता क्या रात्रि ही इसका क्या हुआ रात्रि विमाननी देवता तथा कृष्णा कृष्णा कर देवता कृष्ण बक्ष का विमानी देवता स्वर्णमाता दक्षिणायनम क्या शर्णमाता दक्षिणायन दक्षिणायनम इस प्रकार सूर्य की तरह देवता ही लेना चाहिए सूर्य की तरह देवता लेना चाहिए मतलब ये दक्षिणायन के छह महीने का अग्नि देवता अभिवानी देवता को ईशा का देवता भी करते है तत्व चंद्रसी है चंद्रशी होम चांद्रसम चंद्रमा चंद्रमा शब्द है ना चंद्रम शांत का शब्द है चंद्रमा चंद्रतम चंद्रवसम चंद्रमा सब जो है चंद्रमा शांत है मुसलमानों में चंद चलते हैं चंद्रिया चलते अच्छा चंद्रमा का ही है ना और ईद वगैरह मनाते हैं सब चंद्रमा चलते ही और श्री कृष्ण ने भी चंद्रमा की मौका दिया है मुसलमान भी चंद्रमा को देखकर अब देखना चांद चंद्रमा में होने वाले तो क्या कहेंगे और ज्योतिगर तो से फलम और यहाँ योगीकर से कर्मी कैसा इष्ट आदि आदि होता है ना मतलब इष्ट से पूछ कर्म करने वाले इष्टापुष कर्म करने वाला मतलब सर्व स्मार्थ कर्म करने वाला है ना स्रोत स्मार्क कर्म करने वाला कर्मी और प्राप्त कर से भुक्वा चंद्रोक में फल को करके किसके फल को भोग करके करने के फल को भोग करके पूर्ण कर्म के फल को भोग करके और तथया क्या जब उससे छीन होने पर इससे पूर्ण करने के छीन होने पर निवर्त से लोट आता है वहां से फिर लोट आता है तो अभिमानी जो का लिए गए हैं ना ये हाँ अभिमानी अच्छा दो मार्ग यहाँ पर बताए गए हैं और ये दोनों मार्ग सबको प्राप्त नहीं होते हैं जिनके बारे में अटकले लगाई जाती हैं उस उत्तरायण में मरती तो अच्छा रहता है दक्षिणायण में तो अच्छे नहीं तो वो बहुत लोगों को तो ना उत्तरायण प्राप्त होता है ना स्थिति तो कैसी है कि नीरअ हो जाए तो यही पर से आए लड़ जाओ यही पैदा हो जाओ दोनों मार्ग नहीं मिलते हैं बर्गर की कुट्ली बन गए सब गुस्से बन गए सबसे उनको दोनों मार्ग नहीं मिलते हैं ये भी धर्मयान मार्ग भी जो है महान पूर्ण आत्माओं को प्राप्त होता है जिनके जीवन में कभी भी पाप नहीं होता है।, तो है जो पाप है नहीं महान उपास्य है जीवन मैं आराधना करते हैं आराधना करने वाले जो ओमकार में ब्रहि करते हैं ओमकार की उपासना करते हैं अथवा उपासना करते है बिल्कुल लेकिन उपासक वही तत्परता से साधन करने वाले लोग और बाकी कोई तो ऐसे सब यही थी अन्य इन तो दोनों मार्गो में से तो किसी भी मार्ग बोलेगा सामान्य व्यक्ति और ये जो महान कर्म करने वाले होते हैं ना ये तो सब अभिमानी जो लेना है ना तो खुद ये ध्यान देना दिन का अभिमानी जो का रात में रहेगा कि नहीं रहेगा रहेगा ना तो वैसा भी कोई महान व्यक्ति है तो रात में मरने पर भी शुभ कर लेंगे तो दिन का अगुवानी डोटा सब लेना है तो दिन का अनुमानी डोता रात में भी रहेगा वो भी शुरू पकड़ेगा और वही क्या है रात्रि अनुमानी डोता दिन में रहेगा किया तो गया है एक अंतरण है अच्छा ये उत्तरायण और दक्षिणायन का दक्षिणायन भी कोई साधन नहीं है उत्तरायण को करना भी गया है आगे देखिएगा देखो आगे गति गति ये ये मते याति शुक्ल शाश्वते जगत शास्वते ये एक याति कि अन्यया अन्यया आवर्तते पुनः शुक्ल कृष्ण शुक्ल कृष्ण ऐसे गति मते। जगत और वृष्ण ये दोनों गति यहां गति मार्ग माने शुक्ल और कृष्ण ये दोनों मार्ग यहाँ ही वे है उदाहरण है, है। शुक्ल और कृष्ण ये दोनों मार्ग ही जगत के लिए शाश्वत माने गए है जगत के लिए शाश्वत मानी गए है शास्वत का सदा रहने वाले शुक्ल और कृष्ण ये दोनों मार्ग ही जगत के लिए शाश्वत मानी जाती है सदा रहने वाले माने जाते हैं दो मार्ग हैं शुक्ल और कृष्ण हाँ सामान्य व्यक्तियों में कोई प्राप्त होगा प्राप्त तो होगी रखना एक या, या की अनावृत्ति आचरण ऐसी सब कुछ होता है बहुत बड़ा शास्त्री का विद्वान होने से कुछ भी नहीं होता है बहुत बड़ा विज्ञान जाता है ना होना चाहिए प्रेम होना चाहिए सब काम होता है एक या की अनावृत्ति एक अनावृत्ति या की एक या एक गति के द्वारा या एक मार्ग के द्वारा वो अनावृत्ति को प्राप्त करता है किसको प्राप्त होता है हाँ तो अनावृत्ति एक मार्ग के द्वारा अनावृत्ति को प्राप्त करता है किस मार्ग से किस तो अनावृत्ति को प्राप्त होता है अनावृत्ति से यहाँ संकर्ष सिद्धांत के अनुसार क्या है श्रम मुक्ति को कैसे श्रम मुक्ति वहाँ जाएगा फिर कल शांति में रह एक के द्वारा वो अनावृत्ति को प्राप्त करता है पुनः अन्य आगत से अपना अन्य वाल से पुनः अन्य वाल से जाकर अपना अन्य वाद्य से जाकर अब देखेंगे शुकल शुक्ल कृष्ण शुक्ला क्या कृष्णा क्या शुक्ल कृष्ण दब इसको शुक्ल मार्ग से कहा है तो ज्ञान प्रकाश तत्व इसका अर्थ है ज्ञान प्राश्तत्व ज्ञान प्रकाश तत्व का क्या अर्थ है ज्ञान तो ज्ञान का प्रापक होने से ज्ञान की प्राप्ति का है। हेतु होने के कारण मार्ग को तो शुक्ल मार्ग कहा जाता है सब नेत्र कहा है। ज्ञान का प्रापक होने के कारण एक मार्ग को सुखना कहा जाता है के उपनेश से वहाँ ज्ञान होता है ना तो ज्ञान का प्रापक वो मार्ग हो गया अक्सर अभाव मतलब क्या अर्थ है यहाँ पर ज्ञान प्रापक न होने के कारण तो ज्ञान का प्रापक न होने के कारण दूसरे मार्ग को क्या कहते हैं किसी न दूसरे मार्ग कृष्ण कहते हैं ज्ञान की प्राप्ति का हेतु परोक्ष ज्ञान से कुछ नहीं होता तो तो तो है ना जब प्रयास परोक्षा किया जाए तो प्रयास पूरा होना चाहिए एक शुक्ल और कृष्ण गति के अर्थ मार्ग है यह शुक्ल और कृष्ण दोनों मार्ग ही जगत के लिए यह शुक्ल और कृष्ण दोनों मार्ग ही गति है ना गति के बाद अर्धविरा बना दो अब देखना जगता है ना तो जगत के लिए शाश्वत माने गए हैं तो जगत पद का प्रयोग देखकर के ऐसा नहीं समझना सबके लिए।, सब लिए ऐसा नहीं समझना देखो जगता जगता इस पद के द्वारा ज्ञान कर्मणों अधिकृता नाम एवं एपे गति संभवता जगता इति अधिक जगता ज्ञान कर्मणों अधिकृता नाम एवं एपे गति संभवता अनुभव इस पद के द्वारा जगता इस पद के, के, के द्वारा यह होता है कि ज्ञान और कर्म में में ज्ञान और कर्म के अधिकारी व्यक्तियों के लिए ही ये दोनों मार्ग संभव होते हैं क्या कहेंगे जगत इस पद ऐसी यह होता है कि ज्ञान और कर्म के अधिकारी व्यक्तियों के लिए ही ये दोनों मार्ग संभव होते हैं जो ज्ञान का अधिकारी है ज्ञान के अभ्यास में लगा है अभरुच नहीं बन ज्ञान का अभ्यास तो कर रहा है जो ज्ञान योग में लगा हुआ है ज्ञान जो अभ्यास में लगा हुआ है उसके लिए शुक्ल मार्ग है तो ज्ञान से अधिकारी के लिए शुक्ल मार्ग और कर्म के अधिकारी के लिए मार्ग धूम मार्ग ठीक है तो ज्ञान यहाँ उपासना है ना अब जो तो देखना ज्ञान यहाँ पर क्या है की ज्ञान का मतलब तो समझुआ किसे किसे यहाँ पे तो लेना यह है धूम शुक्ल मार्ग कौन कौन जाता है एक तो ओंकार ब्रम में इसी पास उपासना करने वाला है दृष्टि कर रहा है न ओंकार ब्रम है ये जाएगा सब ग्रो की आराधना करने वाला है और जो अहम ब्रम वापसी ऐसा भी जो अनुसंधान कर रहा है लेकिन उसको अपरोक्ष नहीं हुआ तो ये भी वह चला जाएगा है ना सर्वानुरूप यहाँ भी आ सकता है या तो वहाँ वहाँ भी जा सकता है यहाँ भी आ सकता है साधना के लिए अथवा वहाँ जा सकता है तो जिसको अपरोक्ष नहीं हुआ है वो साधना कर रहे मोक्ष के लिए सब पहुँचाते हैं वहाँ पर तो ज्ञान से यहाँ पर ध्यान ले लेना है और अप्रोक्ष ज्ञान का जो अभ्यास कर रहा है अप्रोक्ष नहीं हुआ है वो भी उसको भी हाल नहीं सकते करते वाला सब आ जाको यही साक्षात्कार हो गया वो नहीं जाएगा अब ध्यान देना ज्ञान और कर्म से अधिकारी व्यक्तियों के लिए ही ये दोनों गति संभव होती है न सर्वस्व ठीक तो है, मतलब है जगत पर के द्वारा यही जो लेना है जगत के लिए मतलब ज्ञान और अच्छा ये दोनों वार्ग नित्य है क्यूँकी क्यूँकी संसार की नित्यता है संसार की क्या है संसार को यहाँ पर घर प्रकार क्या कह रहे हैं नित्य कह रहे हैं किसी तो रूप में बना ही रहता है अभी तक लोग कहते हैं ना ज्ञान होने पर क्या सारी सहित ज्ञान का नहीं हुआ है संसार तो भी है। अभी बना तो तो तो है की नहीं बना है हस्त कार्य तो, तो, तो लिख रहे, है। रहे हैं ज्ञान मान लिया जाने तो ही नहीं हुआ है तो ज्ञान होने पर भी बना है इसका मतलब जिसको तो ज्ञान होता है वो हस्त हो जाता है संसार चलता ही रहता है देखो भगवान ने क्या कहा है ये भाष्यकार ने कहा संसार की बना रहता है ज्ञानी के लिए संसार नहीं है ज्ञानी के लिए भ्रम ही है लेकिन नहीं रहता है ऐसा तो कर... नहीं है ज्ञानी के लिए है ये सब ठीक है ज्ञानी के लिए भ्रम संसार नाश कहते हैं वैसा नाच ये क्या था प्रकृति स्वाम अवस्था से विश्व आप किस पूर्ण है। नहीं आया, आया है नहीं में आएगा। चलो। कि के थी ना? सुना रचना करता हूँ यहाँ भी आठवीं में आया है ना अब व्यक्तार व्यक्तिया सर्वह भगवंती आराधनी मत चतुर्थ मुख ब्रह्मा के दिन का आरम्भ होने आरोप अब व्यक्ति सभी प्राणी उत्पन्न होते हैं तो सभी प्राणी को उत्पन्न होना बताया है ना और रात्रि आगामी ट्रिलियन ऐसी सुन लेके और रात्रि भी आने पर क्या है वही लीन हो जाते हैं तुम तो बताया है ना प्राणी उत्पन्न होते हैं रास्ते का रहे हैं ना अच्छा कहीं आया सा ईश्वर अच्छा तो मैं हम को ध्यान देंगे तो यहाँ भी यह क्या है की सर्व अब व्यक्तार्थ होते हैं सब लीन हो जाते हैं कि वो क्रम चलता ही रहता है ये सभी क्रम चलता ही रहता है नहीं तो आज एक दिन बेदान पढ़ लिया तो पूरा पूरा कुछ महीने समझने लगते हैं उसका फल तो मिलते ही रहता है कुछ अभ्य नहीं करते हैं ना सुख दुख मोहन तक फते रहते हैं बोलने के लिए लोग बोलते रहते हैं और मिलेगा बोलते रहते हैं शुक्ल यहाँ की शुक्ल गति के द्वारा यहाँ शुभ गति के द्वारा प्राप्त करती है याचिका से प्राप्त होती है तो। अन्य क्या लेना इतरया इधर किस मार्ग से पूरा और अब लेना फिर किस मार्ग से जाने वाले या और किस माल से जाने वाले वहाँ से नोट आंदोलन कीड़े घूमने वर्ष लोगों में दूसरी आया है ना देखेंगे अगलेगे नृथ्वी पार्थ जानन योगी मूल्य की प्रस्तना मार्ग जानन योगी मूल्य की प्रस्तना तस्मा सर्वेसु स्थानसु योग लिखता भवा अर्जुन तस्मात सर्वेशु का भवा अर्जुन ऐसे स्थिति जानन कस्टन योगी न मूल्य पार्थ ऐसे एसे स्न स्थिति करते मार्ग हे पार्थ इन दो मार्गों को जानने वाला कश्चन योगी कोई योगी न मूल्य मोह को प्राप्त नहीं होता है यह इन दो मार्गों को जानने वाला कोई योगी मुँह को प्राप्त वो मार्गों को जानता है और उसकी प्राप्ति के लिए प्रयास करता है उसमें लग जाता है मुँह की यह नहीं जा पार से इन दो मार्गों को जानने वाला कोई योगी मुँह को प्राप्त नहीं होता है तस्मात अर्जुन इसलिए हे अर्जुन सर्वे काले योग लिखता रहो इसलिए हे अर्जुन सभी कालो में योग युक्त तो हो जाओ योग तो कर तो समारी को तो जाओ है ना होना जमाई को ना ऐसे ऐसे कर सब यथोक यथोक कर के मार यथोक कुमारी तो को तो जानने वाला यथोक तो मार क्या एक संसार है एक मार्ग संसार के लिए क्या अन्य मोक्षाए और अन्य मोह तो के लिए इस योगी न हो यती कश्चन कश्यन करोगी मोह को प्राप्त हाँ इसलिए सभी काल में योग युक्त हो जाओ अर्थात अर्जुन यहाँ रामोज किया है की कि पार्थ है पार इन दो मार्गो को जानने वाला या इन दो मार्गों का अनुसंधान करने वाला चिंतन करने वाला पूरी योगी मुंह को प्राप्त हाँ इसमें हे अर्जुन सभी काल में योग हो जाओ तो इन मार्गों के मार्ग के चिंतन वो योग से युक्त हो जाओ इसने भी ये बताया न बाक्यकाल में की कृष्ण मार्ग का कथन जो है ना इतर मार्ग की स्तुति के लिए है तो मुक्त कौन हो गया ये है, उन्होंने तो चिंतन करने को बताया है, हृदय ब्रमर से निकलता है नाड़ी को देखो ब्रमर को, को देखो और फिर क्या है की ये क्या है क्या यह था अर्जी फिर तो परिवार में क्या था नहीं अग्नि अग्नि अगुणी अग्नि अर्थिहा शुक्ल श्रणमा सुण ऐसा पूरा मतलब करके मुझे ना यहाँ हृदय से यहाँ पर सुकुमा से यहाँ से देखो और फिर अग्नि ज्योति सुखोर वो जीवक ऐसा ऐसा देता हूँ कि सब ने कहा इसका पूरा ध्यान करने का देखा मुझे बताया की अनुसंधान रूप खोल जाओ ऐसा अने कहा समानी खोल जाओ भगवान सुनकर कहते हैं क्या हो जाओ समा समाधिकोड़ा बोध अवेदना सुन योगस्थ महात्म्यम योगस्थत्मेंुनु योग महिमा शुनो फिर यदेशन यूनफल प्रदेश अच्छी तत्व मिल्प योगी पर आध्यम ले वेदेशल प्रदृष्ट में बताएंगे कहाँ सकना है अभी इसे लगाना अच्छा उस पर क्या योगस्त भ से सुनो योग की महिमा को सुनो योग हो गए ना तो योग की महिमा को सुनो योग की क्या महिमा है वेदों में, में तक में और दान में जो पूर्ण कहा गया है है ना इसमें वेद में यज्ञ में में और दान में जो कहा गया है इसका मतलब क्या हुआ कि की वेदाध्यन करने से यज्ञ के करने से तब के करने से और दान के करने से गोपुंड है मतलब क्या हुआ वेदाध्यन करने से यज्ञ के करने से तब के करने से और दान के करने से जो कहा गया अच्छा है हम्म अब देखेंगे कि कम विदिव योगी इसको जान कर इसको जान करके योगी इसको जान करके तो ये भाष्य में देखेंगे वहाँ सात प्रश्न किया है ना क्या किम तद्र के तो यहाँ पर जो, जो बताया जो उत्तर दिया है ना भगवान में तो वही इगम मान करके इसको जान करके एक मिनट है ऐसा ठीक है है जो प्रश्न का उत्तर दिया का अतिक्रमण कर जाता है उस पूर्ण फल का, का अतिक्रमण कर जाता है मतलब उसके अभी पूर्ण फल प्राप्त होता है इसको जानकर योगी तत्सर्वम अच्छे उस तब का अतिक्रमण कर जाता है क्या क्या आर्म परम स्थानम परम स्थानम आद्यन कैसी परम स्थानम परम कर प्रतिष्ठम या श्रेष्ठ स्थानम पर से यहाँ पर स्वरूपम ईश्वर स्वरूपम श्रेष्ठ ईश्वर स्वरूप और आद्यन करेष्ठ ईश्वर स्वरूप ब्रह्म को प्राप्त करता है श्रेष्ठ ईश्वर स्वरूप ब्रह्म को हाँ ईश्वर के स्वरूप भूत ब्रह्म को प्राप्त करता है ऐसा भाष ने और भास्कर देखेंगे पदों की व्याख्या सबका अतिक्रमण करता है वरना सब से ज्यादा है। अब देखेंगे अच्छी प्रकार अध्ययन किए गए वेदों में अच्छी प्रकार अध्ययन करने अच्छी प्रकार वेदाध्यन करने से जो धन देता है अध्ययन करने से समय रितेशु वेदेश यज्ञेशु कर् सात गुणलेन और अनुष्ठु यज्ञेशन कर्थ है अंगों के सहित और अंगों के सहित अनुष्ठान किए गए यज्ञों में यज्ञ का अनुष्ठान उसके सभी अंगों का अंग करना चाहिए और अंगों के सही अनुष्ठान तथा अच्छे प्रकार पके गए प्रकार किए गए तब जो ठंड मिलता है तब भी अच्छी प्रकार करना चाहिए थोड़ी सी धूप या लोग को नुकसान नहीं होती है लोग बड़े सादत है झगड़ा कर देते उंगत नहीं दी शाम को भोजन नहीं मिला सुबह नहीं मिला कुछ उचित इच्छा होनी चाहिए ना लोग महीनों में लोग लो भूखे रह जाते थे या एक टाइम भूखे रहना मुझके बड़े बड़े ज्ञान की बात करते हैं ज्ञान की बात करेंगे लोग शादी नोन में रामी थे बहुत तो बड़े ब्रह्मी तो तो के संस्कृति है दो वर्षीय ब्रह्मी हो गए उनसे किसी ने प्रश्न किया महाराज नहीं मिलता है तो बोले जब आपको भोजन मिलता है हाँ शांत मिलता हाँ तो बोले जब बोले आपको नाश्ता की शिकायत साधु बंद हो गये घर में रहना जी खाना पीना जी बुरी बात है घर में रहना जी कौन बोला दीक्षा को कुछ ना चाहिए देखेंगे अच्छे प्रकार अच्छे प्रकार सब क्या समय ठीक से दिए गए इन कर्मो में अच्छा अच्छा इन कर्मों में क्या लेना सब कर्म लेंगे ना समय समय दिया गया समय देगा अंगों पर किया गया जब भी अच्छी प्रकार किया गया तब और ठीक से दिया गया दान पूर्ण फलम या फलम पूर्ण फलम सृष्टि करके समाज है सर्विष्ठम तर्थ है कहा गया है किसके द्वारा शास्त्रीय शास्त्र के द्वारा ऐसा करेंगे द्वारा शास्त्र के सम्यक वेदाध्य करने का अंग सहित यज्ञ करने का अच्छी प्रकार तब, अच्छी प्रकार किए गए तक का और ठीक ऐसी दिए गए दान का जो पूर्ण फल कहा गया है किसके द्वारा शास्त्र के द्वारा अच्छी प्रकार अभ्य दिए गए वेद का और सहित अंगों से संज्ञ का और यह है किए गए तब का और अच्छे प्रकार किए गए दान का जो पूर्ण फल कहा गया है किसके द्वारा सांसद लगाइए अत्ये प्रकार से अतीत क्षति अतिक्रमण करके जाता है उनका तब का अतिक्रमण करके जाता है तत्पर्वम किसका अतिक्रमण करता है तत्पर्वम फल जाता वो सभी फल जाती फल जाता उनका जो समूह तो सभी फुदाय कामण कर जाता है इसको जानकर किसको जानकर सात तो प्रश्न के निर्णय के द्वारा सात प्रश्न किए है ना उनका निर्णय भी किसने कर दिया निर्णय मतलब निर्णय किसने किया किसी किसने प्रश्न किसके अधिक के निर्णय के द्वारा उक्त अर्थ को सम्यक ही जानकर उस अर्थ को समय सप्त प्रश्न के निर्णय के द्वारा कहे गये अर्थ को सम्यक जानकर सम्यक़ ज्ञान कर और फिर क्या बताया सम्यक और औे समय ज्ञान कर और अनुष्ठान करके का औधारिक अनु समझ लेना शब्द प्रश्न दे के निर्णय के द्वारा कहे गये अर्थ का सम्यक अनुष्ठान करके सम्यक़ से हाँ वैसा अर्थन भी करे ऐसा कर लेना समय और ठीक से समझ कर और अनुष्ठान करके ठीक से समझ कर और अनुष्ठान करके योगी परम कर के या श्रेष्ठम और प्रतिष्ठम का यहम ईश्वर का यह ईश्वर स्थानम का या स्वरूपम ईश्वर के स्वरूप या विष्णु के स्वरूप को उपयिके प्राप्त हो जाता है ईश्वर का स्वरूप क्या है सबका तो है ना? तो आद्यन कर से आदो भव आदि में होने वाला सर्व सोम राशि एकम एवं आदि में क्या था सर्व सोम राशि एक ब्रम था आद्यम कर आदि आदि में होने वाला कौन कारण कारण कौन ब्रह्म है तो होगा क्या अब यहाँ ध्यान देना योग था ना योग के लिए ऊपर की पंक्ति को पुनः देखते है वेदेशु लज्ञेशलम प्रदिष्ठा में योग जो कु फल कहा गया है जो कुंभ फल वहाँ कर लेना अथवा यहाँ कर लेना क्या परम स्थानम एवं एवेगी यहाँ ज्यादा ढी रहेगा क्या परम स्थानम आद्यम एवं और पर स्थान मतलब क्या है की प्रत्येक ब्रह्म को ही प्राप्ति करता है यहाँ एवं लगा लेना और अच्छा है इसी श्री महाभारती संख्याम व्यासिक्याम वेद व्यास की बनाई है ना व्यास की इसलिए व्यास की इसको हैं व्यास गुफा बदलीनाथ में व्यास गुफा के ऊपर जो पत्थर है ना उसमें देखने से ऐसा लगता है कि तो सभी ग्रंथ रखे हुए लिख कर पत्थर बन गए उसकी आठ भी पत्थर की पूरे जैसे ग्रंथ रखे ना इसके ऊपर बदली में तो तो क्या है ये संवादे कारक ब्रम योगो नाम इसका नाम क्या रखा कारक ब्रह्म चलिए अष्ट है कि नामों में अंतर है ना अलग अलग में कोई बात नहीं ओम नवमो अध्याय अब नवम अध्याय में आपके देखे देखे देखे। ये का अष्ट में अष्टम अध्याय में नाडी द्वारा धारणा योगा अष्टम अध्याय में नाडी के द्वारा धारणा योग कहा गया नाडी मतलब सुसुमना नाडी आया था सुकुमना नाडी जो है न यहाँ हृदय से लेकर यहाँ ब्रह्मी है नडी के द्वारा धारणा करने अच्छा ये ध्यान के लिए बहुत एकाग्रता चाहिए तो तब सब नाड़ियाँ भी आ जाती है कौन सी नाड़ी है किसका बहुत एकाग्रता से ध्यान करने वालों को नाड़ी बीमा पता चलता है आयुर्वेद में जो लिखा गया है ना कि तो शरीर में क्या है बाहत्तर हजार नाड़ियाँ हैं हृदय ऐसा है यकड़ी ऐसा है अमुक ऐसा है आजकल जो तमाम अल्ट्रासाउंड क्या क्या कि पीने चल गई है जो गर्भू दिखते हैं गर्दी उस समय तो कुछ नहीं थे ना जैसा आयुर्वेद में लिखा है भगवत में लिखा है मसीने वाले अब खुश कर पाएंगे अच्छा आत्मा परमात्मा को तो मसीने कभी <laughs> जान ही नहीं पाएंगे उसको भी जान सकते है यहाँ नाडी द्वारा सुसुमना नाडी के द्वारा किसके द्वारा सुसुमना नाडी के द्वारा धरना योग ने आनंद में किया है धरना नामक अंग से युक्ति होगा योग के आठ अंगों के अंतर्गत धरना भी है ना धरना ध्यान तो कौन सा करेगा धरना नामक अंग के सहित योग धारणा नामक अंग के सहित योग और भाष्य प्रकाश में किया है धारणाकर्ष किया है प्राणा नाम नियम प्राणों का नियम करना प्राणों का नियम करना और प्राणों को अधिन करना प्राणों प्राणों को अधिन करने से ही मन समाप्त होता है तो लगाएंगे अष्टम अध्याय में सुसुन्ना नाड़ी के द्वारा द्वारा या सगुण कार्य है गुण के साथ गुण क्या है सर द्वारा संयम में मनोवीन मिल गया सरद्वार संयमन आदि गुणों के साथ सरद्वार संयमन आदि तो लगाएंगे अष्टम अध्याय में अष्टम अध्याय में सुसुमना नाड़ी के सुसुमना नाड़ी के द्वारा सर्वद्वार संयमन आदि गुणों के साथ धारणा योग कहा गया या धारणा नामक अंग संयुक्त योग कहा गया लग जाएगा यहाँ सगुना का क्या अर्थ है ये सर्वद्वार संयमन आदि गुण ही सह क्या सर्वद्वार द्वार धरणा आदि अन्न के साथ योग को कहा गया तो भगवान ने कहा है। थी। थी। थी, है। के लिए नहीं कहा गुण के सही या अन्न के सही गुण के सही अथवा अन्न क्या है इसके योग के सर्वद्वार आदि द्वारा मनोमी और, और तो, वो तो, पुड़ी पुड़ी तो, पुड़ी तो पुड़ी है देखेंगे तथा अग्नि और और उसका फल किसका उस योग के क्रम से कालांतर में ब्रह्म प्राप्ति रूप ही ब्रह्म प्राप्ति रक्षा ब्रम प्राप्ति रूप ब्रह्म प्राप्ति रूप ही अनावृत्ति कहा गया क्या सब फल तो हम किसका फल वो धर्मयोग का और उसका फल अग्नि अचिराजी के क्रम से जब अग्नि अचिरादी क्रम से जाएगा तो कालांतर में वहाँ जाकर के मुख्य प्राप्त होगा ना? तो कालांतर में ब्रह्म प्राप्ति रूप ही अनावृत्ति रूप कहा गया प्राप्ति रूप क्या है अनावृत्ति और अनावृत्ति ब्रह्म प्राप्ति रूप अनावृत्ति क्या है उसका फल है किसका फल है वो धर्मयोग का क्या तस्व से लेना धरना योग अस्त और धारणा योग का फल अग्नि अंचराजी के क्रम से जाकर अग्नि अचिराजी के क्रम से जाकर या कालांतर में ग्रम प्राप्ति रूप ही अनावृत्ति रूप कहा गया ये क्या है फल है लग जाएगा अनावृत्ति रूपम तत्व फल में दृष्ट तत्व तव्य अनेक एवं प्रकार कि तव्य देखो वहाँ पर ऐसी शंका होगी क्या अनेक प्रकार मोक्ष प्राप्ति फलगम्य थे इस प्रकार से ही मोक्ष प्राप्ति रूप फल इस प्रकार ही मोक्ष प्राप्ति रूप फल संभव होता है अधिगम्य सम्भव होता है तो इस प्रकार से ही मोक्ष प्राप्ति रूप फल मिलता है क्या है की झुकुना के द्वारा सब करना है ना और फिर क्या है कि वहाँ शरद्वार संयम अंगों के साथ क्या करना है धन आदि को करना है, है। तो इस प्रकार से ही मोक्ष प्राप्ति रूप फल मिलता है अन्यथा ना अन्य प्रकार से मोक्ष अन्य प्रकार से यह फल तो इसी तरह आशंका इस प्रकार उस आशंका के निराकरण करने की इच्छा से श्री लक्ष्य वो उसी प्रकार से मिलता है ये बात नहीं है ज्ञान भी होना चाहिए ना तो अन्य प्रकार क्या है समय दर्शन अन्य प्रकार क्या है लेकिन ध्यान रखना यदि उस योग का अभ्यास नहीं किया तो संदिग्ध भी नहीं होता तो फिर क्या जो वाचिक ज्ञान ले जाता है परोक्ष ज्ञान ले जाता है तभी तो पहले भी महापुरुष बड़े बड़े भगवत होते थे ना उसका अभ्यास भी थे वो लोग तो करते तो तो तो उसका अभ्यास है सत्या तो अच्छा रहता है अन्य प्रकार से नहीं मिलता है इस प्रकार उसकी इस प्रकार उस आशंका की निराकरण करने की इच्छा से व्यावृति करने की इच्छा ऐसी श्री भगवान हुआ क्या ऐसी ज्ञानम ज्ञान ऐसी गुलतम प्रवक् तु ते ते प्रवक्षावे ज्ञान विज्ञान्ञा अशुभासूज गुहित सहित ज्ञान प्रवक्षा गुहित विज्ञान सहित ज्ञान प्रवक्षा अनसुजे से असूया न करने वाले तेरे की असुईया कहते हैं गुणेश दोषा आविष्करणम गुणेशुष दोषा आविष्करणम असुया सिद्धांत गुणी रहें कि गुणों में दोष निकालने को तो क्या कहते है? गुनों हैं असुई निकालने में दोष निकालना समझते हैं बहुत अच्छे माफिया है बहुत अच्छे हैं अच्छे संग कहता है लेकिन ऐसा <laughs> <laughs> ये क्या गोलों में दोस्त निकालना जो स्वभाव है ना सब बोल करके कुछ न कुछ बोलेंगे ये है वो तो इस, इसको क्या कहते हैं असुया तो जो असूया जिसके अंदर है भगवान उसको मिलते हुए उसको भगवान कुछ तो तो तो भी ज्ञान नहीं कराते हैं तो भगवान ने क्या बोला न रहने वाले के लिए समझना कुछ न कुछ हज लोगों का स्वभाव होता है सब अच्छा है पर ऐसा ही ऐसा वो ऐसा ने ने ने ने है मतलब को बिल्कुल ऐसा मानतेमल बिल्कुल सबसे को सबसे असूया न करने वाले लिएदम गुहितमम या अत्यंत बूढ़ी विज्ञान सहित ज्ञानम प्रवक्ष अत्यंत बूढ़ी विज्ञान सहित ज्ञान को कहूँगा यद ज्ञाप जिसे जानकर के असुघात मोक्ष से यदि यह इसे जानकर अशुभ से मुक्त हो जाएगा अशुभाव संसार संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा इधम से क्या लेना है यह विज्ञान सहित ज्ञान तो ये इदं लेना है वक्ष वाला ब्रह्म ज्ञानम की आगे कहा जाने वाला ब्रह्म ज्ञान आगे कहा जाने वाला ब्रह्म ज्ञान अच्छा केवल आगे कहा जाने वाला ऐसी बात नहीं है अच्छा पूर्वेश्वर अध्याय उत्तम और पूर्व अध्याय में कहा गया पूर्व अध्याय में कहा गया ध्यान लेना है ना है? वस्तु के लिए लेकिन जो वक्षमान है वो भी है जो आगे कहा जाने वाला है अभी का ही नहीं है जिसको आगे कहा जाना है वो अभी सन्विकृष्ट हुआ वो तो सन्विकृष्ट मतलब इंद्री सन्विकृष्ट वस्तु के लिए है ना इंद्रीय किसका प्रयोग होता है तो जो भी अभी मतलब जो भी सहाय ही नहीं गया है तो वो अभी जो अभी सामने लोगों की आयन नहीं है वो इतनी सो पार। नहीं। तो भी संरक्षित हो पाएगा तो अभी इसके लिए एकदम शब्द कर्मियों कैसे दिया सिद्धांत कहूंगी का मंगलाचरण क्या है मुनि प्रियम नंबर दोस्त सदु की परिभाव्य वही आचरण सिद्धांत कहूंगी वृक्ष के वृक्ष के इधर वैयाचरण सिद्धांत कहंगी वृक्ष वैयाकरण सिद्धांत कोमली की करता हूं। तो एम, एम आया ना करता हूँ तो ना तो वैयाकरण सिद्धांत को बनी है क्या तो सब क्यों किया तो कहते हैं कि उसकी बुद्धिस्त है ना सिद्धांत कोई व्यक्ति भवन निर्माण करता है तो भवन निर्माण करने के पहले प्रारूप उसमें मस्तिष्क में रहता है ऐसा ऐसा होना चाहिए तो वहां मस्तिष्क में कुछ है ना तो उसी प्रकार से इम जो है ना वो भरपुरी की छिटी के बुद्धि पहले पूरा अब जिसको दस कमरे बनाने हैं किस कमरे को मिलेगा फोन आगे बढ़ेगा फोन पीछे बने का मालूम रहता कि नहीं तो वैसे ही वो भाई जने प्रकरण लिखने हैं ये प्रकरण आगे रखेंगे पीछे रखेंगे सब विचार कर लेते हैं और अबांतर परिवर्तन तो होते ही भवनगंज में आते ही खिड़की भर भाई त्रभुवनदास ने मंगलाक्षण अभी नहीं लिखा जो पुस्तक लिख रहा है तो सब लोग ऐसा थोड़ा करते हैं अभी तक नहीं किया है ना मंगल सर ने तब ग्रंथ प्राप्ति पहले ही किया है ऐसी बात है अब ध्यान देंगे अब ये क्या है ये पाठ देखेंगे आप तो यहाँ पर के वक्ना शब्द का प्रयोग कैसे किया तो कहते हैं क्या पूर्वे उत्तम जो पूर्व अध्ययन में कहा गया में उसे बुद्धि में स्थापित उसे बुद्धि में स्थापित करके इदम इस पद को कहते हैं बच गया ओम पूर्ण ओम ईदम पूर्ण ओम नमोतेम